शनो शन्नो क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायव प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिमे प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष वे सत्यम व्या तमत तद्भक्ता अवतु तो तो ओम भक्ता धि ओं सहनावत सहन भुनको सह वींक तेजस्वती तमस्थुमा विदुष्वी ओ शांति शांति छंदसा मृषभ विश्व छंदोभ्योध्यमृता आत्संो सेंद्रो मेधया आफुणोत अमृतसारण भूयास शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्ण आभ्या ब्रह्मण कौशो मेदया फे गोपाया ओम शांते, शांते, शांते। <coughs> अहम वृक्ष सेर्ति पृष्ठ गिरे ऊर्धपित्रोभाजिनी स्वृतमस्मी द्रविणन सवृचस सुमेधा क्षिताेदावचनम शांति शांति शांति चा तो देखा सति च आनियाजिज्ञा पूर्वृत्त वेदाध्ययन नियमेनापेक्षत ब्रह्मजिज्ञा यूँ निपेक्षक तत्व स्वाध्या समानम् है ना अभी धर्म ज के लिए हो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए हो स्वाध्याय तो स्वाध्याय अनंतरिम होना है वो नियम है यहाँ पर वो वेदाधिकारी पढ़ाने वाले ये लोग हैं उनको रखकर बोला है ऐसा हम बोलना पड़ता है क्योंकि ज्ञान के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है यहाँ पर अध्ययन के लिए बहुत ऐसा कुछ है ज्ञान के लिए मतलब मतलब बाद में अपशुद्ध तो करने में आपको मालूम होता है वहाँ पर धर्म व्याध है विदुर है ये ब्राह्मण नहीं है और औरत लोग है ना गिवा चक्र भी बहुत सुलभा सुलभा बहुत बड़ी ज्ञानी है बहुत बड़ी है ना वेदाध्यन नहीं है है ना तभी तो अभी वहां पर ज्ञान कैसा प्राप्त हुआ सीखना सीखना पुराने इतिहास से सीखते हैं विचार तो वही है उसमें समझे नहीं है ये बोलने का तरीका अलग होता है आसान से समझ सकता है यहाँ पर ऐसा कष्ट नहीं होगा देखो हर एक पद कितना सावधानी से हम प्रयोग करना पड़ता है ये वर्ड जस्ट ऑफ है ना इसलिए उसके बारे में वो स्वाध्या इस याद रखना बाद में क्या बोला न बो, बोधानंतरिम विशेषः ऐसा पूछा कर्मोधा कर्मबोधा कर्माबोधान कर्म को समझने के बाद ही ओ, ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए चर्चा करना है ऐसा क्यों नहीं हो सकता है क्या पूर्व पक्ष है न रखा तो ना ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि धर्म जिज्ञासाया प्रागपी अधीत वेदांत से ब्रह्मजिज्ञासा उपपत्ति है वो अधीत जो वेदांत का अध्ययन किया है वो धर्म जिज्ञासा के पहले भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकता है ऐसा नियम नहीं है कि धर्म जिज्ञासा करने के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा करना कर्म को देखकर बंद करना कर्म को अध्ययन करके करना ऐसा नहीं है धर्म और कर्म देना धर्म से, से, से कर्म मालूम होता है ना है ना अभी दृष्टांतों से सिखाता है है ना बोलो यहाँ चुदयादवद आनंद क्रमस्य सेवक्ष न तथा क्रमो विवक्षिता था च हृदया दवदाननंत नियम कर्म से विवक्षित्व वहाँ पर हृदय क्या बोलता हूँ बाद में अभी पर एक कर्म है इसके बाद ये करो इसके बाद ये करो इसके बाद ये करो आनन्तर्य है क्रम है कर्म बोला है न तथा तो यह क्रमो विवक्षिता यहाँ पर ओ कर्म ब्रह्म अवबोधन में वहां ऐसा क्रम नहीं बोला है कहीं भी नहीं है है ना? कर्म को समझने के बाद जिज्ञासा करने के बाद ब्रह्म ज्ञान को समझना आसान नहीं है है नवदान नाम मतलब क्या है देखो तैत्तिरीय समय संहिता में आता है क्या है यहाँ पर हृदय से अग्रे अवदिवाया है ना वहा पर यज्ञ करते समय ये में पशु को बलि देता है ना वो उसमें क्रम है हृदय अवद पहले हृदय को क्या यू शुड कट उसको क्या है काटना काटना, काटना है ना पहले हृदय को काटना अवधित जिहवाया बाद में नाक को काटना बाद में अथा बक्षसहा हृदय को चेस्ट। न चेस्ट को करना है ऐसा बोला है ना वो काटते समय इसमें करना वहाँ पर वो उसको मारने का क्रम भी एक है बहुत यक्षण में चला जाता है As if it ऐसी फिटला फिटला एक सिट ऐसा हो जाता है वहां पर उसका ऐसा पकड़ता है ऐसा पकड़कर ऐसा एक बार हो, हो जाता है क्षण में है नो बोलता है देखो आपको भी बहुत अच्छा होगा ऐसा बोलकर बोलता है देखा तो वो घास को काटना है उस समय घास को काटते समय बोलता है देखो यज्ञ के लिए ले लेके जा रहा हूँ इसलिए मुझे माफ करो आपको भी अच्छा होता है ऐसा बोलकर काटता है है है है ना इसलिए क्या क्या यदि यदि उसको उसको जिसको काटना भी भी कर लिया तो हिंसा हिंसा करके उसका करके जब आप नहीं नहीं लगेगा क्योंकि देखो अहिंसा क्या है आप कैसा निश्चय करते हैं और एक मैं प्रश्न पूछता हूँ अभी पेट में वर्म्स आ गया अभी दवा दिया तो वो बाहर आ जाता है मर जाता है इसको करना है नहीं करना बोलो वो तो दूसरी लाइफ सेव करने के लिए ठीक है ठीक है जी कैसे हो रहा ठीक है जी वहां पर है है ना और एक ले लो एक गर्मिनी है ओ ये वो डॉक्टर बोल देता है देखो नहीं नहीं तो बच्चा बच जाता है नहीं तो माँ बच जाती नहीं च्वाइस है अभी बोलो बोलता है है ना ये लोग बोलते हैं वो ये बच्चा पैदाने वाला कौन हो सकता है हमको क्या मालूम है नहीं इसलिए ओ विदाउट केयरिंग फॉर द चाइल्ड दे विल डू इट एंड बच्चा मर जाता है है ना नहीं तो कभी कभी वो माँ बोलती है नहीं नहीं नहीं बच्चा बजा बजाना तो मैं कुछ भी होने होना ऐसा बोलती है धन देवल हर विष है ना इसलिए शास्त्र में इसके बारे में चर्चा है हिंसा भी हो अहिंसा भी हो सिर्फ दर्द करता है ऐसा नहीं है दर्द करना पड़ता है अभी रावण को मार डाला हिंसा है।, है ना हिंसा क्या हिंसा क्या है? इसको भी वेद ही प्रमाण है अच्छा, ठीक, इसलिए जब बोलता है ये है जब ये सारे विचारों में वेद ही प्रमाण है क्योंकि यहां पर यहां पर क्या है वो बहुत परोक्ष है हम इसके बारे में कुछ नहीं हम जानते नहीं है क्योंकि वहां पर ओ मंत्र में तो स्पष्ट है वहां पर उसको ऐसा देने से उसको बहुत अच्छा होता है इसको? ये प्राणी को बहुत अच्छा होता है यज्ञ में समर्पण क्या है ना अपना शरीर को ये ओ हम लोग क्या देखते हैं हिंसा किया वो लाखों लाख काट सकता है खा सकता है यहां पर यज्ञ में एक बकरा को बलि दिया तो होगा क्या बात हमारे पिताजी का का एक दिन जो था हाँ। में था में जितने उतने सेम डे पर पर वो काटता है है ना यहाँ पर तो ये को काटा इसलिए देसियर पीपल छोड़ा अभी क्या है ओ oh, हिंसा हो अहिंसा प्रमाण शास्त्री ही है है ना देखो हृदय आनंद है इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में ऐसा कर्म सेवक्षित न कम विवक्षिता कर्म इसके बारे में कुछ नहीं बोला देखो शेषिव शेष बोलो शेष शेष अधिकृताधिकारे वृ परमावात् शेष शेषिव अब शी ये प्रधानकर्म शेश, है शेष प्रधान उसका एक अंग है मतलब शेष शेषी को ओ, पूरा होने के लिए मदद करता है मैं अभी वो ये शेष अंग कर्म बोलता है उसको अंग अंगकर्मा ये अंगी कर्म अंगी कर्मा कौन है शेषी अंग अंगकर्म शेष है ना अरे हर दिन हो रहा है है ना अभी एक दृष्टांत है देखो दर्शपूर्ण मास ऐसा है दर्शपूर्ण मास जो है वो अंगी है है ना और प्रयाजयाग है प्रयाजयाग इसका अंग है ना इसलिए इसी प्रकार क्या अंग अंगी भाव है ऐसा प्रश्न देखो ब्रह्म जिज्ञासा अंगी है धर्म जिज्ञासा अंग है कर्म को जानना अंग है इसको जानने के बाद ही उसको जान सकता है ऐसा कुछ है प्रश्न ऐसा कहीं भी नहीं बोला है शास्त्र में शेष शेषित्वे मालूम हो गया ना शेष अंग कर्म है शेषी अंगी कर्म है यह दृष्टांत हो गया दर्श पूर्णमाशा प्रया जा उसी प्रकार इधर उसी प्रकार मतलब क्या है अभी अंगी के स्थान में ब्रह्मज्ञान को रखो अंग के स्थान में धर्म जिज्ञासा को रखो रखा तो क्या ये करने के बाद ही एक होना ये ये वो धर्म जिज्ञासा हो जाना ऐसा है क्या ऐसा नहीं है है ना बाद में देखो और क्या है शेषित्व शे, शे, और अधिकृत अधिकार एवा परमाणा अधिकृत अधिकारी मतलब क्या है ये कर्म के लिए करने के लिए ओ, जो अधिकृत है वही उसको ही और एक कर्म अधिकार है इसका मैं दृष्टांत तो बोलता अधिकृत अधिकारी मतलब क्या है देखो अंगी कर्म जो है जिस इसमें जो अधिकृत है उसको ही अंग कर्म में अधिकार है स्पष्ट हो रहा है अंगी कर्म में जिसको जो अधिकृत है मतलब जिसको अधिकार है उसको ही अंग कर्म में अधिकार होता है है ना और एक दूसरा ले लो दर्शपूर्ण मास है अंगी है ना उसमें एक कर्म आता है वो कर्म क्या है अप्रणयन बोलता है अप अप्रणयन इसलिए डबल डबुल्पा अप्रणयन है ना अप्रनयन क्या है वहां पर चम्मच नाम का एक बर्तन है लकड़ी का है है ना वो चम्मच में अप मतलब पानी को भर के रखना अप्रणयन मतलब क्या है चम्मच ऐसा लकड़ी के पात्र में वो भर के रखना ये अप्रणयन है ये अप्रणयन एक अंग कर्म है वो करके ही बाद में उसका उपयोग अंगी कर्म में दर्श पूर्ण मास में वो पूरा होता वही कर सकता अभी देखो ये जो दशपूर्णवास कर रहा है वो पशुकाम है मतलब क्या है मैं पशु बहुत में मेरे पास रहना इस काम से वो दशपूर्णवास कर रहा है समझ रहे दशपूर्णवास क्यों कर रहा है मैं वो पशु काम से कर रहा है बहुत पशु मेरे पास रहना वो पूछ रहा है देवताओं को मेरे पास बहुत पशु आ जाना ऐसा अभी पशु काम ही तो वो दर्शपूर्ण मास जो करता है वो अप्रणी को कैसा करना ऐसा प्रश्न आता है वो जब चम्मच में करता है वहां उस समय कामना नहीं रखा है यहां पर ओ जो पशु कामना से जो करता है वो क्या करना पड़ेगा वहां पर गोदोहन बोलता है मतलब वो गाय का दूध ऐसा निकलता है ना उसके लिए एक पात्र को रखता है ना उस पात्र में अप्रणय करना है और बाकी लोग इस कामना नहीं था नहीं है वो किसमें करता है लकड़ी के पात्र में करता है लकड़ी के पात्र में करता है अभी ये किसमें करता है अच्छा अपने इनको गोदोहन में करता है ना यहां पर क्या है देखो उसे गोदोहन के गोदन में अपरण करने के लिए अधिकार अधिकारी कौन है जो पशु काम है है ना ओ नहीं पशु काम तो पशु का इसमें इसमें अगर दशपूर्ण करने के लिए अधिकारी जो है वो अधिकृत हो वो ही कर सकता है सब लोग कुछ भी नहीं कर सकता है ऐसा नहीं है ऐसा करना तो ऐसा ही होना समझ गया ना आपको स्पष्ट हो गया ना इसलिए यहां पर शेष शेषित्व का प्रकार का कर्म भी नहीं बोला है और अधिकृत अधिकारे बा अधिकृत इसमें अधिकार जिसको है वो ही करना है मतलब ब्रह्म ज्ञान में अधिकार किसको है वो इसको करके ही इधर आना है ऐसा भी नहीं है अधिकृत अधिकार भी नहीं है मतलब जिसको यहाँ पर अधिकार है वो ही उसको आ सकता है ऐसा भी नहीं है रहे हैं आपको इसलिए समझदारणा भावा यहाँ पर प्रश्न क्या है देखो कर्म बंतरियम न कर्मों जानने के बाद ही ओ ब्रह्म करना ऐसा नियम नहीं है वो नियम के लिए ऐसा भी नहीं है हृदय बताना नाम जैसा है ऐसा भी नहीं है और शेषेषित्व में ऐसा, ऐसा भी नहीं है अधिकृत अधिकार एवा ऐसा भी नहीं है स्पष्ट हो गया अभी किसके बारे में बात कर रहा है उसको हमेशा याद रखो धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा उसको तुलना कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं वो होने के बाद ही हो होना ऐसा बोलने वाले हैं है ना ऐसा नहीं है इसको दिखा रहा है अभी दिखाने के लिए और क्या बोल रहे हैं अभी देखो धर्म ब्रह्म जिज्ञास हो धर्म ब्रह्म जिज्ञास हो धर्म फल जिज्ञास भेदाचा अभी जिज्ञासम और ब्रह्म जिज्ञासाओं में इतना ही नहीं जी बहुत बहुत फर्क है पूरा पूरा अलग है ऐसा दिखा रहे हैं क्या अलग और किस प्रकार का है पूछा फल जिज्ञास भेदाचा है ना <kanya> मतलब और धर्म जिज्ञासा में फल क्या है जिज्ञास क्या है ना ब्रह्म जिज्ञासा में फल क्या है जिज्ञास क्या है समझ आ रहा है ऐसा देखा तो वो फल और जिज्ञास जिज्ञास मतलब क्या है जिसकी चर्चा होनी है वह जिज्ञास है फल और जिज्ञासम जिज्ञासा में क्या है फल और जिज्ञासा जिज्ञास ब्रह्म में क्या है ब्रह्म ज्ञान में क्या है ऐसा पूछा बहुत फर्क है समझ गया देखो यहाँ पर पांच बोलता है क्या है धर्म जिज्ञास का धर्म जिज्ञास से क्या है धर्म का ज्ञान कर्म का ज्ञान है ना अभी देखो उन्होंने तेरे दिन प्रश्न पूछा ना अभी क्या हिंसा नहीं होता है क्या ऐसा हिंसा होता है यानी का हम कौन है निश्चय करने के लिए है ना ये धर्म इतना सूक्ष्म है आपको ये एक दुष्टांत बोलता हूं भगवान ही निश्चय कर सकता हम नहीं निश्चय कर नहीं सकता बहुत मुश्किल है मैं एक प्रसंग का बोलता हूं सुना इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस में फाइटिंग होता था उस समय एक वेश्या थी वेश्या वो फ्रेंच वाली थी ओ फ्रेंच वालों से ऐसा ऐसा हंसकर हंसकर व्यवहार करती थी बाद में वो ब्रिटिश फोर्सेस में घुस गई चली गई उधर यही युद्ध हो गया सब कुछ हो गया कौन जीत गया कौन हार गया याद नहीं है मुझे बहुत समय के बाद वो वापस आई फ्रांस को वापस आने के बाद शव हो गया है स्केलेटन हो गया कुछ भी नहीं है बाद में ये सब लोग उसको गाली दिया, हाँ अच्छा नहीं तुमको शत्रु है उधर गया है हाँ। वो क्या बोली आई हैव टेकन द लाइफ ऑफ मोर ब्रिटिश सोल्जर्स विथ माई बॉडी then you have done थ यर बुलेट है ना अभी देखो जी क्या क्या वो धर्म क्या अधर्म क्या हम कैसा बोल सकते है? हम कैसा बोल सकते हैं है ना इतना जटिल है ये विचार एक गंदा काम किया है लेकिन ध्येय और अलग है है ना इसलिए मैं क्या बोलता हूं ये धर्म का निश्चय करना धर्म का स्वरूप क्या आधार क्या है अलग है लेकिन धर्म का हरेक स्टेप में निश्चय करना शास्त्र ही कर सकता है एक बार ऐसा हुआ मुझे एक किसी मीटिंग में लेके चला गया वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट चीफ जज है सब लोग वो ही प्रेसिडेंट है बाद में आखिर में, में मेरा आशीर्वचन था मुझे पहले नहीं बोला था कार्यक्रम का स्वरूप क्या है कुछ नहीं बोला कौन आता है कुछ नहीं बोला था और लेके ले चला गया मुझे बाद में वहाँ पर शुड थाट्स नो निगेटिव थाट्स ऐसा बहुत कुछ बोलते बालत रहा ठीक oh, काम करना है action, मेरे जब मेरा बोलना पढ़ा आखिर में मैंने कहा बहुत खुश हो गया आप राइट एक्शन ही करना है सर लेकिन मेरा प्रश्न ऐसा है क्या राइट है क्या रॉन्ग है आप कैसा निश्चय करते हैं? क्या मैं क्या देख रहा हूं ओ. Oh, केशवानंद भारती केस में है ना वो तेरा जजेस को रखा मल्टी जज बेंच बाद में उसमें छह लोग बोला ये जजमेंट ठीक नहीं है और सात लोग बोला जजमेंट ठीक है है ना उसका नसीब अच्छा था इसलिए ये कोर्ट में जीत गया आप जजेस है आप ही निश्चय नहीं कर सकते हैं वोट को डाल रहे हैं क्या राइट एक्शन रॉन्ग समथिंग बिकम्स राइट बिकॉज देर इज वन मोर वोट आप कैसा निश्चय कर सकते इट्स एन शॉक वेस है ना क्यों बोल रहा हूं इसको वो धर्म के बारे में धर्म का स्वरूप निश्चय करना आसान है समत्र को इसलिए यहाँ पर धर्म ब्रह्म जिज्ञासा में क्या है है ना, तो ना, हमें पता है ना? तो स्वामी विवेकानंद तो उन्होंने एक बहुत बहुत गरीब मतलब हिमालय में कहीं पर बहुत था। बड़े भाई की एक बीवी थी। और वो चार पांच भाई थे सभी मतलब सभी की बीवी थी लाइक तो स्वामी जी को बहुत अजीब लगा बुरा भी लगा उन्होंने कहा कि क्या है ये धर्म के खिलाफ है या कैसा है तो उन्होंने बोला स्वामी जी को बोला स्वामी जी आप हम, हम कितने गरीब हैं हम चार चार पांच पांच बीवियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ भी है आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं मतलब आप धर्म का धर्म की व्याख्या और धर्म की यहाँ क्या व्याख्या होगी हम लोग मतलब अगर हम प्यार से या सब अच्छी तरह रहते हैं तो इसमें क्या क्या है मतलब लाइक तो धर्म और धर्म का ऐसे यहां भी इनके, इनके जीवन में और और वो के धर्म और धर्म की नहीं की नहीं जा सकती किसी तो है ना, है ना। इसलिए अभी यहाँ पर धर्म ज्ञान जिज्ञास है यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान जिज्ञास है फल क्या है देखा अभ्युदय फलम धर्म ज्ञान बोलो तुष्ठान निश्रेस ब्रह्म ज्ञान नुष्ठान अभी देखो ये धर्म ज्ञान जिज्ञास है उधर उसका फल क्या है अभ्युदय फल है अभ्युदय मतलब क्या है वो प्रॉस्पेरिटी किसी प्रकार का हो है ना इधर हो स्वर्ग में हो और कहीं हो अभ्युदय फल है उसका और तच्च अनुष्ठानम, मतलब मैं सिर्फ धर्म जिज्ञासा कर लिया धर्म ज्ञान ज्ञा क्या है ना समझ लिया उससे पर्याप्त नहीं होता है फल नहीं मिलता है आपको धर्म के बारे में समझना कर्म के बारे में समझने के बाद वो कर्म करना है तभी मिलता है नहीं तो नहीं मिलेगा yeah. समझ रहा है? मैं थोड़ा सा लग रहा है, अनुष्ठान यानी वैसा कर्म हाँ। और मानसिक कर्मों में से हम ये कहते हैं अरे जो कुछ भी हो जी मानसिक हो ये शारीरिक हो कुछ भी कर्म हो वो भी है वो ये भी है अरे आगे देखेंगे जी आगे देखेंगे अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाता है देखेंगे अभी अभी क्या है यहाँ पर कर्म तो करना ही है मानसिक हो शारीरिक हो कर्म करना है मैं सिर्फ समझा इसलिए स्वर्ग मिल गया ऐसा नहीं है ज्योतिष में स्वर्ग का मुताब बोला तो कर्म करना है है ना इसलिए अनुष्ठान अपेक्ष करता है यहां पर क्या है ब्रह्मज्ञान के बारे में निश्रेय फलन तो ब्रह्म ब्रह्मज्ञान का फल है निश्रेयस अभ्युदय निश्रेयस निश्रेस मतलब क्या है मोक्ष हाँ पर अभ्युदय है यहाँ पर निश्रेष है कितना फर्क है है ना अभी देखो नुष्ठान अनुष्ठान अनुष्ठाना अनुष्ठान अंतरापेक्ष अंतरा मतलब वो और अनुष्ठान करना है ऐसा कुछ नहीं है ब्रह्म ज्ञान को पालिया हो गया बाद में अनुष्ठान करने का कोई जरूरत नहीं है फर्क मालूम हो ना वहां पर जिज्ञास जो है जिज्ञासा करके समझने के बाद धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ बाद में वो फल क्या है उसको प्राप्त करने के लिए मैं कर्म करना पड़ा पड़ता है लेकिन यहाँ पर जिज्ञास क्या है ब्रह्म और ब्रह्मज्ञान चर्चा क्या मुझे मालूम हो गया बाद में अनुष्ठान और कुछ करना है ऐसा नहीं है ये बाद में अनुष्ठान के पहले अनुष्ठान फल प्राप्ति के लिए ओ नहीं कि धर्म जिज्ञासा हो ब्रह्म जिज्ञासा हो जानने के बाद ही कर्म करना है ना बिना जान के नहीं करता है ना? अनुष्ठान पहले वाला नहीं है ब्रह्म जी ने प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान ऐसा नहीं है हाँ। तो ब्रह्म प्राप्त ज्ञान होने के बाद अनुष्ठान की संभावना नहीं है ऐसा होता हाँ। है अनुष्ठान अंतर जी एक कुछ मेरे में है जैसे के है। हम बार बार वो सब बात में ले। लेकिन अगर उसमें सबसे पहले जाएंगे तो उसमें तो गीत से शुरू करते हैं जैसे कर्म का, है, का बनाया है ना उसके साथ वो जो कर्म के साथ वो कर्म के साथ उठा दो बनाने के बाद फिर आगे जाके रहता सोमास थोड़ा गलत हो गया है भाई यहां पर आप जो बता रहे हैं उपासना है उपासना में कर्म है यहां पर उपासना के बारे में हम नहीं बोल रहे है ब्रह्म ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं समझा इनका क्वेश्चन सिर्फ वो नहीं कह रहे है, वो है नहीं नहीं, नहीं। प्रिप नहीं कर रहे वो जिज्ञास है समझता है बाद में उपासना करना है फिर फिर से उधर भी आता है, देखो जी आप क्या बोल रहे हैं उपासना के बाद वहां पर ज्ञान को बोला है है ना लेकिन वो उपासना है अलग है उपासना न करके भी ज्ञान को आ सकता है उपासना करने के बाद ही ज्ञान ऐसा नहीं है ये समझ अब ये स्पष्ट हो रहा उपासना से अभ्युदय ही है उपासना में बहुत कुछ पूछता है मुझे ये चाहिए ये चाहिए पूछता है समझोगे हो इसलिए अनुष्ठान कुछ नहीं है ब्रह्मज्ञान ज्ञान यहां पर ब्रह्म जिज्ञासा जो है उसके बारे में आता है अभी वो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब वो उद्गी विद्या में जो आता है वो नहीं है अभी बोल देता हूं अब पूछा है बाद में क्या अभी वहां पर कुछ गीत ऐसा कुछ आलम मन होता है आलम मन मतलब क्या है सपोर्ट है सपोर्ट को रखकर उस सपोर्ट में ये ब्रह्म है ऐसा दृष्टि रखकर सोचते बैठना सोचकर बैठना है ना अभी ओ, असरल दृष्टांत ले ब्रह्म ब्रह्मे तुपा सीता ऐसा है सूर्य को सूर्य आलम्बन है अभी है ना उसको लेकर आप ब्रह्म ही है ऐसा समझकर बैठना यहां पर क्या है वो ब्रह्म को नहीं जानता है वो उपासना करने वाला लेकिन ब्रह्म के बारे में सुना है ब्रह्म बहुत बड़ा है ऐसा है उसको वो क्या करता है ओ आदित्य को रखकर रखकर सपोर्ट आ ब्रह्म है आ ब्रह्म है बोलता है वो भी जानता है ये ब्रह्म नहीं है ऐसा देखो शुक्ति दृष्टान्त में क्या है वो शुक्ति क्या है नहीं जानता है लेकिन उसमें वो अध्यास कर रहा है यहां भी अध्यास है शास्त्र बोलता है अध्यास करो और ये अध्यास क्या है यहां पर ये शुक्ति है ओ रजत नहीं है तो भी रजत दृष्टि में रखता हो दृष्टांत में मालूम हो रहा है ना आपको उसी प्रकार यहां पर ब्रह्म नहीं है मालूम है आदित्य है ऐसा लेकिन ब्रह्म दृष्टि को रखो ऐसा अध्यास करता है, है ना वो ब्रह्म दृष्टि जो बोलता है वो ब्रह्म के बारे में कुछ ना कुछ जानना है ब्रह्म क्या है बोला वो हिरण सूर है वैसा है वो ऐसा है, है बोलता है सगुण ब्रह्म के बारे में ही बोलता है ठीक हो गया इसलिए वो सगुण ब्रह्म के बारे में जो बोलता है तब वो ब्रह्म के बारे में सगुण ब्रह्म के बारे में थोड़ा जानकर जानने के बाद ही उपासना करना है समझ लेंगे ना अभी यहां पर उपासना नहीं है अभी हम चाहते एकदम ब्रह्म का स्वरूप जानना चाहते हैं इसलिए यहां पर कर्म का संपर्क ही नहीं है अभी स्पष्ट हो गया देखो बाद में आलोक देता है देखो बोलो भव्य धर्मो जिज्ञास्य न ज्ञान काले अस्थि देखो जी जिज्ञास धर्म है ना ओ उसका फल जो है वो कब आता है भव्य बाद में आने वाला है धर्म जिज्ञासा किया ओ समझा बाद में कर्म किया उसका फल जो है बाद में आता है न ज्ञान काले अस्थि जब धर्म के बारे में जान लिया धर्म के बारे में अच्छा जान लिया है ना लेकिन कर्म नहीं किया फल नहीं मिलेगा कर्म करना है ओ कर्म करना है तुरंत मिल जाता है वो भी नहीं है बाद में कभी आता है समझिए एक इशू है यहाँ पे वो में जो लिखा है कि अश्वेद से उसका फल मिल जाता है देखो वहाँ पर क्या है वो वहां पर जिनको अधिकार नहीं है अश्वमेध में वो कर्म नहीं कर सकता है लेकिन उनको क्या करना है वो वो सिर्फ का ज्ञान रखने से ही वो समझने ही वही फल मिलता है मतलब ये है ये वैश्वानर वैश्वानर ना ना ना जो? नहीं, वहाँ पर नश्वेध के बारे में अश्वमेध जो है अश्वेध को अश्वमेध का ज्ञान पूरा पूरा जान लिया वहां पर क्या है वहां पर जो आता है ना अश्व मतलब क्या है में बहुत बड़ा है है ना ये सब कुछ उन्होंने जान लिया है ना उसका ही उपासना किया लेकिन अश्वमेध यज्ञ कुछ नहीं, नहीं किया क्योंकि उसका अधिकार नहीं है तभी तो उसको वही फल मिलता है समझ समझेगा ना आपको और एक है ज्ञान के बिना भी कुछ लोग कर्म कर लेते हैं समझा चांद में आता है चांदयोग में क्या है बोलता है उषस्त चाक्रणी के प्रसंग में आता है ओ यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवती बोलता है कुछ कर्म है जी यहां पर क्या है नियम ठीक तरह से समझकर कर्म करो बाद में फल मिलता है फल है लेकिन ठीक नहीं समझा है नहीं तो कर्म तो कर रहा है कैसा कर रहा है वो घमंड से परवाने ऐसा नहीं कर रहा है श्रद्धा उपनिषदा कर रहा है श्रद्धा से कर रहा है उपनिषदा मतलब क्या है वो मन को समाधान रखकर कर रहा है उसमें उतावला नहीं है शांत रहकर कर रहा है लेकिन त्रिटी क्या है वो इसके बारे में नहीं जानता है ठीक ज्ञान नहीं है तब तो क्या उसका फल है ही, ही नहीं है लेकिन कम है फल पूरा कब होता है और जानने के बाद क्या फल पूरा मिलता है वीरवत तरम भवती है ना लेकिन अभी वो पूरा फल मिलने के लिए जो कुछ है उसके बारे में बोल रहा है बोला तो वो सब कुछ जानकर ठीक तरह से किया बाद में फल मिलता है ठीक है ना ज्ञानकालय अस्थि क्यों इसका कारण क्या है पूछा बोलो पुरुष व्यापार तंत्रत्वाद इसमें पुरुष व्यापार है है ना जी मैं सब कुछ सर्जरी जान लिया मैं कुछ नहीं किया सर्जरी नहीं किया क्या वो लोग पैसा देते रहता है कुछ करना है समझे न इसलिए तंत्र व्यापार है पुरुष ही करने वाला पुरुष पुरुषतंत्र का लक्षण क्या है कर सकता है नहीं कर सकता है अन्यथा कर सकता है ये पुरुष व्यापार का लक्षण है है ना इसलिए यहां पर पुरुष व्यापार करने के बाद मिलने से अब भव्य हो गया समझ आ रहा है यह तो बोलो भूतम ब्रह्म जिज्ञास नित्यत्वा न पुरुष व्यापार न पुरुष तंत्र यह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास जिज्ञास क्या है ये ब्रह्म ज्ञान जिज्ञास्य ना इससे हमको क्या होता है ब्रह्म का ज्ञान होता है है ना ब्रह्म का ज्ञान होते ही क्या हो गया वो फल भूतम भी हो गया अभी फल मिल गया इसके बाद कुछ ना कुछ करना ऐसा नहीं है क्योंकि न पुरुष व्यापार तंत्र यहां पर पुरुष को कुछ करने का कुछ नहीं है, है? यहां पर ब्रह्म के फर्क हमेशा बात रखो ज्ञा याद रखो क्या है ओ धर्म जिज्ञासा के बाद कर्म करना है बाद में कभी मिलता है इसमें ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासा है ब्रह्म ज्ञान को पा लिया हो गया कुछ करने का कुछ नहीं है समझ लिया हो गया अभी मिल जाता है पल में देखो चोदना प्रवृत्ति भेदाच प्रवृत्ति भेदाच है ना अभी क्या है चोदना मतलब क्या है देखो चोदना प्रचोदना हरक है ये प्रचोदना में चोधना में ऐसा भी ऐसा हो सकता है वहां पर चौदन क्या प्रचोदन करना प्रवोक करना ऐसा नहीं है चोदना यहां पर सिर्फ वेद वाक्य को चोदना बोलता है है ना वो वेद आर्ड ही करता है विधि करता है ना वो ये चेता आप जानते तो ऐसा करना है ऐसा बोलता है ना इसको आर्ड ऐसा मत समझो इसको उपदेश ऐसा समझो समझ गए ना इसलिए उपदेश क्या इसलिए इसलिए क्या है वो शोधना प्रवृत्ति जो है वेद वाक्य जो है वो धर्म के बारे में भी वेद वाक्य है ब्रह्मज्ञान के बारे में भी वेद वाक्य है दोनों वाक्यों में प्रवृत्ति अलग अलग है चौदह प्रवृत्ति भेदाचा समझ आ रहा है वो ब्रह्म ज्ञान का वाक्य भी है धर्म ज्ञान का वाक्य भी है लेकिन प्रवृत्ति में क्या पैदा करता है? उसमें फर्क होता है प्रवृत्ति में दाचा क्या देखो इसका वर्णन है या चोदना धर्म से लक्षणम चोदना धर्म से लक्षणम सा स्व सा स्व केवलम्, केवलम्, याहि धर्मस्य है ना? अभी ओ धर्म का लक्षण मतलब प्रमाण ऐसा रखो, है ना? ओ वाक्य का प्रमाण क्या है वाक्य का प्रमाण क्या होता है धर्म का ज्ञान अभी धर्म का ज्ञान ही प्रमाण है बाद में मैं कर्म करने के लिए समझो मैं धर्म का अध्ययन किया धर्म का ज्ञान पैदा हुआ धर्म का ज्ञान ही प्रमाण हो गया मुझे बाद में कर्म करने के लिए है ना इसलिए अभिचोदना धर्म से प्रमाण है ना ये क्या है वो जो है वो चौदना जो है वही सा स्विषय नीन जानव पुरुष हम अवबोध थी स्व विषय नीन जानव मतलब क्या है वो जो बता रहा है जो बता रहा है उसको उसमें पुरुष को ओ नियोजन करता है मतलब ऐसा करो ऐसा बोलता है मतलब ऐसा आपको ये फल चाहते हैं तो ऐसा करो ऐसा करो बोलता है समझ आ रहा है नहीं धर्म जिज्ञासा में क्या होता है वह क्या ऐसा करो ऐसा बोलता है देखो वो धर्म का प्रमाण धर्म ज्ञान के लिए प्रमाण क्या है चौदना है है है ना वो समझाने के बाद समझाते ही और समझा सम छोड़ दिया ऐसा नहीं है कर्म ऐसा करो ऐसा करो ऐसा बोलता है समझा लेकिन न्यूनजानी वो पुरुष मोदी थी वो कैसा सिखाता है न्यूनजा नहीं हुआ मतलब ऐसा करो ऐसा बोल कर ही समझाता है ब्रह्मचोदना तो पुरुषम अवबोधयत केवलम ब्रह्मचोदना जो है ब्रह्मचोदना कैसा है मतलब ब्रह्म के बारे में समझाया ब्रह्म के बारे में समझाने के बाद ऐसा करो ऐसा कुछ बोलता है ऐसा नहीं बोलता है क्योंकि उनको समझने के बाद वो करने के लिए कुछ है ही नहीं क्या करता है क्या बोलना है वहां पर करो ऐसा बोलने के लिए कारण क्या है बाद में अभी जो आपको जो फल नहीं मिला है वो फल पाने के लिए इसको करो ऐसा बोलना पड़ता है उसको लेकिन यहाँ पर ब्रह्मज्ञान बोलते ही उसका जिम्मेदारी हो गया आप जो फल मिलना वो मिल गया आपको इसमें एक बात थी। तो बोलने से से नहीं हुआ तो फिर कुछ से भी लग, लगवाशे वगैरह जैसा गीता गी कर... में में में उसके उसके बारे बारे मैं आता बोलता बोलता बाद में बोलता, हूं। बारे में बोलता हूं। ये कुछ नियोग नहीं है ऐसा करो ऐसा कुछ नहीं समझने में थोड़ा दिक्कत होता है और अच्छा सुनो ऐसा बोलता है और प्रश्न पूछा उसको उत्तर देता है ये बात अलग है समझने के बाद ओ, कुछ करो ऐसा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं हमेशा अब क्या याद रखना अध्यास मास में जो बताया हूं सब कुछ याद रखना तो आपको ठीक तरह बैठता है नहीं तो नहीं बैठेगा उस समय उसको सुना अभी इसको अभी सुन रहा है ऐसा हो जाता है हम कहां से शुरू किया आखिर में बोलो देखो मुझे जागृत काल में मिथ्या ज्ञान है मेरे भले और स्वप्न की समीक्षा से मुझे समशय ज्ञान है और सुषुप्य के समीक्षा से मेरे अज्ञान है अज्ञान ही संशय ज्ञान को ओ इसको ज्ञान को, को पैदा करता है अज्ञान को हटा दिया तब तो सब कुछ हो गया खत्म हो गया है ना अभी क्या समझाने के लिए प्रवृत्त है भाष्य देखा तो कौन हूं मैं नहीं जानता हूं समझाऊ वहां से शुरू हो रहा है ना मैं हूं ऐसा जानता हूं मैं मर गया था ऐसा नहीं जानता हूं मैं था लेकिन मैं क्या था मैं नहीं जानता हूँ दूसरे समझाऊ ऐसा बोला इसलिए ब्रह्म सिज्ञासा शुरू किया है इसको आपने याद रखा अभी वहां पर आखिर में क्या दिखाता है आप जो उधर है देखो आप ही ब्रह्म है ना वहां पर इतना आनंद को आप पा रहे हैं क्यों आप कुछ नहीं कर रहे हैं आप ब्रह्म के बहुत नजदीक है <laughs> लेकिन आप ब्रह्म समझ लिया और करने के लिए कोई क्या है कुछ नहीं है अभी आप आनंद में है ही लेकिन उठते ही नष्ट हो रहा है हमेशा उसी में रह जाना है तो आप उसका मतलब क्या होना वो आप क्यों नहीं समझना अब ब्रह्म है वो सोता भी नहीं है वो स्वप्न को भी नहीं देखता है वो जागृत में भी नहीं रहता है ये तीनों स्वप्न है त्रै स्वप्न तीनों से उठ जाओ जब बहिर्प्रज्ञ नहीं है मैं और तो धर्म जिज्ञासा क्या है जी कर्म क्या है जी अधर्म क्या है धर्म क्या है सत्य क्या है अनुत क्या है अभी कनेक्शन मालूम हो रहा है आपको स्वतंत्र तो मत देखो वेरी वेरी हाईली कनेक्टेड इसलिए आप समझना एक ही बाकी है वो समझाने के लिए प्रवृत्ति भेदाचा मल ना वो धर्म जिज्ञास है मैं ये मैं प्राग्ञ मैं नहीं जानता हूं। क्या जी मैं जानता हूं जी ये सब कुछ हमको नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए नहीं मैं अच्छा अच्छा रहना जी अब फल चाहता हूं मैं इसका मतलब क्या है वो कौन है वो जाने के लिए इच्छा नहीं है जिज्ञासा नहीं है के बारे में नहीं है उसको वो इतना ही है वो अब के बारे में जिज्ञासा करना चाहता है अपने आप को आपको मैं करता हूं भोक्ता हूं ऐसा रखा है इसलिए उसको हिलाना नहीं है आप जो कर रहे ठीक नहीं है जी ऐसा मत बोला नबुद्धि कर्म बुद्धिभेद है ना इसलिए ओ वहाँ पर ओ अभ्युदय का जिज्ञास करता है बाद में कर्म करता है बाद में यहाँ पर आप ब्रह्म के बाद क्या है, है? इसलिए चोदना धर्म से न्यूंजानी पुरुषोदना पुरुषमत केवल और नियोग नहीं करता है अवबोध से चोदना पुरुषो अवबोधे अवबोध ओ वाक्य से ही मालूम हो गया अभी मालूम हो गया इसको रखो मालूम नहीं तो चर्चा करते हैं वो बात अलग है, है ना एक अवबोध हो गया अवबोध हो गया बाद में पुरुष अवबोध है नियुजते पुरुष को अवबोध अवोध करने के लिए भी नियोज नहीं करता है देखो अब जान लो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है बड़े हो गया तत्व तो श्वेत के तो बोला वो तत्वी ऐसा समझ लो ऐसा नहीं बोल रहा है तो तो, के, तो बोला तो हो गया अब है न समझो ऐसा बोलने का भी जरूरत नहीं है ये बोला तो हो गया ठीक समझ में आ रहा है और तो कितना है आप बाद में जाने के बाद क्या अध्ययन करना मतलब क्या है यहां पर कितना दिया है पॉइंट्स? एक दो तीन चार पांच छह है है ना वो तभी ठीक तरह से बैठता है है ना अभी पुरुषो अवबोधे नियुजते को दृष्टांत दे रहा है यहां पर चौदना प्रमाण है है ना? ये नौदना से अवबोध हो गया बाद में नहीं नियो कुछ नहीं है। ऐसा समझो ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है है ना दुष्टात क्या है यथा अक्षार्थसर्षेण अर्थवबोधे तद्वत् अभी आंख से मैंने देखा अक्ष अर्थ अर्थ मतलब विषय है अक्ष मतलब आंख है विषय से आंक संपर्क में आ गया सनिकर्ष हो गया अर्थवबोध हो गया बाद में बोलना है क्या देखो वो कुर्सी है ऐसा समझो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं यही प्रमाण है ये प्रमाण आ गया हो गया खत्म हो गया उसी प्रकार चौथा प्रमाण है समझा हो गया क्या यथा अक्ष अर्थ सन्निक अर्थावबोधे तद्वत तद्वत किसके बारे में बोल रहा है अवबोधे नुजते को बोल रहे हैं अवबोधे नियुज्यते इसको बोल रहे हैं ना तस्मा बोलो किमपि इति वक्तव्य देखो इतना बोलने के बाद वो पहने आप क्या बोला आनंत अथ क्या है आनंद बोला है ना आनन्तरी में ओ किसके अनंतर ऐसा प्रश्न उठा क्या धर्म जिज्ञासा होनी है कर्म को जानना है बाद में इधर आ सकता है ऐसा बहुत कुछ आया ओ बहुत फर्क सब कुछ दिखा के बोला ये स्वतंत्र है वो स्वतंत्र है है ना उसके बाद ही होना ऐसा नहीं है है ना लेकिन अध्ययन तो होना है अध्ययन मतलब क्या है वेद को कंठस्थ करना उतना ही है स्वाध्याय मतलब बाद में उसको समझने के बाद उसको समझना ऐसा नहीं है ऐसा बोल रहा आखिर में बोल रहा है इसलिए अभी प्रश्न अभी बचा है क्या बचा है ओ किसके अनंतर नहीं है आपने कहा लेकिन आर को स्वीकार किया किसके अनंतर? ब्रह्म जिज्ञासा स्पष्ट रहिए किसके अनंतर? ऐसा प्रश्न उठता है है ना तद वक्तव्य क्या तस्मात किम अनंतरं ब्रह्म जिज्ञासा जो कुछ है कि जिसके अनंतर वो करना है वो क्या है बोलना बाकी है है ना अभी क्या अभी एक सेकंड में वो मन में रहता है कुछ भूल जाता है अच्छा अच्छा देखो इधर अभी क्या है देखो उसका मतलब वो कर्म से हमको कुछ संबंध है ही नहीं ऐसा नहीं है अभी क्या हो गया देखो फिर एक बार देखो ये कर्म धर्म इसका संबंध कुछ नहीं है जी ये स्वतंत्र है ऐसा बार बार बोला फर्क दिखा के बोला ये होने के बाद ये होना है ऐसा नियम नहीं है ऐसा बोला लेकिन कोई ऐसा नहीं समझना क्या नहीं समझना कर्म मतलब नहीं है रिचुअल्स है बोलता है ना जी बहुत निंदा करता है ना है ना वो कुछ नहीं जानता है स्पष्ट इस है इसलिए ब्रह्म सूत्र ही एक है क्या है सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुते अश्वत सूत्र थ्री फोर ट्वेंटी सिक्स है ना यहां पर क्या है ओ कर्म का उपयोग है ही नहीं कर्म को नहीं करना है उसको छोड़ो ऐसा नहीं बोल रहा है क्या बोल रहा है कर्म का उपयोग परंपरा से होता है इसका मतलब क्या देखो ये एक दृष्टांत देता है ये पड़ोस है ना इसको ज्योत बोलते हैं हल हल हल दो रहता है ना जी आ, में दो, होते हैं। दो में जोतते हैं जिससे जिसे, जिसे, हाँ, जो, हाँ, जोत जो, जो, हाँ। हाँ। जो, जो है है ना वो वहां उसको ले जाने के लिए क्या करता है वजन है ना गाड़ी में रखकर घोड़े के गाड़ी में रखकर लेके चला जाता है वहां पर खेती के लिए घोड़ा का उपयोग नहीं होता है घोड़ा का उपयोग नहीं होता है लेकिन घोड़ा का उपयोग है ही नहीं ऐसा नहीं है ज्योत को ले जाने के लिए जो चाहे चाहता है उसको ले जाने के लिए है ना आपको उसी प्रकार ओ ज्ञान मार्ग में आपको छोड़ने के लिए ज्ञान मार्ग तो ज्ञान मार्ग में मतलब कब है आप ठीक तरह से कर्म किया है तो नहीं हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता है इसको हमेशा याद रखो वो कर्म की निंदा जो करता है पूरा पूरा उनको कुछ भी जानता नहीं है उसको छोड़ो ओ, क्या है क्या बोलता है चे. जब तक पाप है ना विरतो दुश्चरिता नाशांतो ना, ना, तो ना, समाहिता, ना प्रज्ञानी ओ समाता ये है हो ना बुरा है ओ ब्रह्मज्ञान के पास क्या जी वो सुन भी नहीं सकता है जी मैं क्या बोलू ब्रह्मज्ञान के बारे में बोलते रहा सुन नहीं सकता उसको ब्रह्म ज्ञान को समझना क्या है है ना इसलिए वो तैयार करने के लिए कर्म चाहिए मतलब ब्रह्म ज्ञान को मैं समझने के लिए ब्रह्म ज्ञान ही प्रमाण है बाद में मुझे उधार होने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए वो बुद्धि को तैयार करना उसमें अच्छा संस्कार को रखना तभी ये याद समझ में आता है नहीं तो समझ में नहीं आएगा इसलिए एक सूत्र ही है सर्वापेक्षा यज्ञाधिश्रुते अश्वत्श्रुते यज्ञानाशकना ब्राह्मणा विदुषंती ना ये लोग जानना चाहता है को कैसा जानना चाहता है यज्ञेना दानेना ब्राह्मण तो सीधा सीधा संबंध जोड़ दिया ना यज्ञ हाँ, जोड़ दिया लेकिन में यज्ञ है दान है हाँ। तपसा नाशके नाम मतलब क्या है देखो वो हाँ। तपस मतलब प्रधानम चंद्रायण इत्यादि उपवास वगैरह करना लेकिन वो का मतलब उपवास ऐसा दूसरा बोला है ऐसा नहीं है उसको पूरा पूरा जैसा ही जितना बोला है उतना ही बोला है पूरा पूरा उपवास करना शास्त्र में कहीं नहीं बोला है वो शंकराचार्य बहुत अच्छा लिखते हैं पूरा पूरा उपवास क्या मर जाता है वो ब्रह्म ज्ञान कुछ प्राप्त नहीं होता है है ना इसलिए जितना खाना है उतना खाना ही है लेकिन व्रत के अनुसार जितना खाना है उतना खाना है ऐसा किया यज्ञेन दानेन तपसा ना ये यज्ञ दान क्या है निष्काम है निष्काम होकर एक किया। उसके उसके आधार पर ब्राह्मणा विदेश वो सीधा समझता है ऐसा नहीं है वो ब्रह्मज्ञान के बारे में सुन सकता है वो बोला तो बाद में समझ में आता है ये नहीं आ, किया तो नहीं आएगा इसमें निष्काम कर्म की अपेक्षा है ज्ञान को ऐसा बोल सकते हैं क्या वो यही बोल रहा है यही बोल रहे अभी इसमें तो नहीं बोला में तो नहीं बोल रहा है क्या जी आनंद में निष्काम कर्म को नहीं ले रहा है ना आप नहीं समझा आप नहीं समझा फिर एक बार मई बोल रहा है निष्काम कर्म क्यों चाहिए ज्ञान के लिए नहीं है शास्त्र को समझने के लिए जैसे घोड़ा जैसे घोड़ा है घोड़ा घोड़ा जोत जोत को को जाता जाता है लेकिन घोड़ा को वहां पर खेती करने के लिए उपयोग नहीं करता है वो खेती करता है वहां पर बैल और जोत से ठीक क्रम चित्त शुद्धियों पर ज्ञान प्राप्त होता है मतलब क्या है चित्त शुद्धि होता है ज्ञान प्राप्त होने के लिए सुनना है काम से होने के हाँ हाँ अब इस समझ आगे ना इसलिए एकदम ऐसे ही नहीं आ जाता निष्काम कर्म करने से साधन हाँ साधुन चतुर्थी ही आपको और निष्काम कर्म से ही आता है इसलिए देखो वेद में कैसा है वो बहुत बहुत संप्रदाय के अनुसार हमने उसका अध्ययन किया तभी अर्थ निकलता है स्वतंत्र रूप से कुछ ना कुछ ना देखा अलग अलग प्रकार का हो जाता है इसलिए संप्रदाय को नहीं छोड़ना है ना स्पष्ट है ना तस्मा कि वक्तव्यर माता उपदेशते थी किस क्या बात करना है बोलो उच्य थे नित्य शमदमादि बोलो निवस्तुेराग्रमद शमदमादि शमदमादि साधना साधना संपत शमदमादना साधन सपत् मुुंच तु सत्सु सत्सु ऊर्ध्य ब्रह्मजिज्ञासी नपर्ये हाँ, ओ, क्या होने के बाद होना है ओ धर्म कर्म जिज्ञासा नहीं है ओ, छोड़ दिया अभी क्या पूछा नित्यानित्य वस्तु विवेकूत्रार्थ भोग विराग शमदमाद साधन संपत इसको चो बोलता है अधिकार अनुबंध चतुष्टय में क्या है ओ विषय प्रयोजन संबंध अधिकार है ना अभी विषय पहले बोल दिया ब्रह्म ही विषय है ठीक है चर्चा के लिए विषय ब्रह्मज्ञान है इच्छा ब्रह्म ही है बाद में आऊंगा अभी ये विषय ब्रह्मज्ञान हो गया और अधिकार क्या है ये रहना बाद में ओ योजन क्या है मोक्ष संबंध क्या है संबंध मतलब क्या है देखो अभी तीन है जी विषय है अधिकारी है प्रयोजन है विषय अधिकारी प्रयोजन अभी जब हम शुरू किया तब तीन अलग अलग है मैं सिर्फ अधिकारी हूं इसका ज्ञान भी नहीं इसका फल मोक्ष भी नहीं है है ना अभी संबंध मतलब ये तीनों में संबंध है अधिकारी और ब्रह्मज्ञान में संबंध क्या है सब पूछा विषय विषय को समझते ही मोक्ष मिल जाता है जी इसलिए ओ, इनके बीच में क्या अड़चण है सिर्फ अविद्या अड़चण है अधिकारी और ब्रह्मज्ञान में क्या है अड़चण अविद्या अविद्या हटाना अविद्या हटा दिया तब एक हो जाता है है ना विषय और प्रयोजन क्या है देखो प्रयोजन निश्रेष है निश्रेष ब्रह्म ही है ब्रह्म ही निश्रेष है इसलिए अविद्यानष्ट होते ही ये भी वो एक हो जाता है है ना अभी संबंध क्या है यहां पर देखो अधिकारी और मोक्ष अधिकारी और मोक्ष में भी संबंध क्या है अड़चन क्या है अविद्या ही अड़चन है क्योंकि हमेशा वो मुक्त ही है हमेशा ब्रह्म ही है इसलिए अविद्या से ब्रह्म को अलग देख रहा है अविद्या से श्रेय निश्रेष को अलग किया है अश्वरेष नहीं पाव किया है इसलिए अविद्या हटाते हट जाते ही ये त्रिभुज हमने जो दिखाया वो कलैप्स हो जाता है मतलब ऐसा त्रिपुटी भेदभाव नहीं है एकत्व प्राप्त हो गया विद्या आत्मत्तविद्या प्रति जो इसको याद रखो मालूम हो रहा है ना देखो एक एक बात बोलते ही पीछे जो जो बताए सब कुछ याद आते रहना क्या क्या हो रहा है क्या क्या हो रहा है आत्म विद्या प्रति बोल रहा है अभी तीन शुरू किया ना आपने देखो जी ओ समझने के पहले अलग अलग है समझते आत्म एक तो हो गया बाद में कुछ आ रही नहीं है ना इसलिए इसको अनुबंध चतुष्ट बोलता है है ना अभी एक एक भी क्या है देखो नित्यानित्य वस्तु विवेक यहां पर अनवय करके देखो वहां पर प्राग्ञ जो है वो नित्य है हम जानते हैं नित्य क्या है ये नित्य से ज्यादा है सत्य है नित्य मतलब क्या है हमेशा रहने वाला वो वहां पर प्राग्ञ हमेशा रहने वाला नहीं है हमेशा एक ही प्रकार रहने वाला है इसलिए नित्य से ज्यादा है समझा लेकिन मैं कौन नहीं हूं न जानने से उठते ही मैं अनित्य वस्तुओं में अध्यास कर रहा हूं स्पष्ट है अनित्य वस्तु ही अनुत है इसलिए मैं सत्या अनुत मिथिनी कृत्या कर रहा हूं अभी मैं क्या देख रहा पहले क्या देख रहा मैं आत्मा को मई ठीक तरह से समझना इसलिए युष्म प्रत्ये क्षेत्र है जी मैं क्षेत्र हूं हमेशा इसको याद रखो पहले ब्रह्म ज्ञान धीरे धीरे आने दो अध्ययन के बाद आएगा आने दो अभी अरे मैं नित्य हूं या अनित्य है मैं मुझे मैं जानना चाहता हूं इसका मतलब मुझे कुछ नहीं है इसलिए विवेक क्या तो उठने के बाद इसके बारे में ध्यान कम होता रहता है अभी हमारा ध्यान पूरा पूरा किसमें है अनित्य में है देखो अनित्यता ज्यादा होते होते हमको इसके बारे में प्रेम ज्यादा होता है देखो जी आपको एक अच्छा आजकल को शर्ट तो नही होता है टेरी काट ऐसा कुछ, कुछ आ गया ना आ गया कितना दिन से छोटा जी अल लेके आओ और कुछ बोलते मतलब एक ही तरफ रहना नहीं चाहता <laughs> अनित रहना ही चाहता है अनित में इतना लालच है उसको इसलिए नित्य मई नित्य हूँ औ अवसुख से भी हूं देखो यहां पर व्हाट पैरोडी, आनंद से हूं नित्य हूं लेकिन उसको छोड़कर नित्य में जा रहा हूं इसलिए यही नित्य वस्तु है देखो साधन संपद बोलते ही हमारा ध्येय जो है वहां पहुंचने के लिए यह रास्ता है आपको मालूम होना इसीलिए बोल रहा हूं ठीक हो गया बाद में क्या है वो नित्या वस्तुवे उत्तरार्थ भोग विराग और नित्य वस्तु में अध्यास होने से लेकिन भेद भी है अध्यास हो गया मतलब मैं फरक नहीं है मैं ही शरीर हूं ऐसा मानता हूं ऐसा भी नहीं है शरीर अलग है लेकिन मैं पुरुष हूं क्या मैं स्त्री को चाहता हूं ना आपको समझ में आ रहा है देखो यहां पर फर्क जानने पर भी मैं शरीर में हुआ ऐसा कोई नहीं बोलता है लेकिन काम इतना प्रबल है इसलिए मई पुरुषों ऐसा रखना मुझे अच्छा है क्योंकि स्त्री मिलती है मुझे मैं स्त्री ऐसा समझना अच्छा है क्योंकि पुरुष मिलता है इसलिए मैं शरीर नहीं हूं ऐसा मालूम होने पर भी मैं पुरुष हूं ऐसा तो रखा होटेज इन अध्यासा समझ में आ रहा है अध्यास में थोड़ा लाभ को देख रहा हूं अच्छा है, है। इसीलिए नैसर्गिक इसलिए नैसर्गिक है अध्यास को जब मैं लाभ को देखता हूं भोग मिलता है ऐसा तब मैं उधर कैसे जा सकता हूँ जी क्या मैं कौन हूँ ऐसा उसके बार उसके बारे में ध्यान होता है नहीं ये अच्छा है जी वो कोई भी होने दो वहां पर भी सुख मिला यहाँ पर भी सुख मिल रहा अच्छा हो गया हमको बेस्ट ऑफ बोथ दर्ल्ड वहां पर सोया यहाँ ओ निर्भिषेक आनंद मिल गया यहाँ पर आया सभी आनंद मिला क्या बहुत अच्छा है ना इसे मूर्ख है ये दोनों साथ साथ नहीं जाएगा इसलिए यह मूत्रार्थ भोग विराग रखो भोग को छोड़ो यहां पर यह एक है अमूत्र मतलब सरकारी है देखो ओ यहाार्थ भोग विराग बोल रहा है वैराग्य को बोल रहा है ब्रह्म ज्ञान के लिए लेकिन अभ्युदय के लिए नहीं बोला है अध्यास को रखो बोल रहा है मैं चक्षुष्मान रहना तो क्या है एक बड़ा उपासना करता है। क्यों मालूम मैं देखने को सुंदर रहना क्या, <laughs> क्या देखो? मैं देखने के लिए सुंदर रहना इसलिए बड़ी उपासना करता है करता है करने दो जी जो चाहता है सबको देता है वेदा। आप चाहते हैं ना करो बोल रहे न बुद्धि वेद हम जनदान कर्म कम से कम वेद में श्रद्धा रखता है ना कभी ना कभी शायद वापस आएगा इधर इसलिए जो पूछता है देते रहो ना इसलिए मुत्रार्थ भोग विराग चाहिए यहाँ पर मोड़ना है तो ये आवश्यक है तो इसका मतलब कर्म उपासना का भी करना है की प्राप्ति वगैरह छोड़ देना है जरूर छोड़ देना तो पास ना उसके जो साधन है उनको भी छोड़ देना है। छोड़ देना ही है उसमें समझे नहीं है भोग तिथिक श्रद्धा समाधा है ना शम क्या है अंतर इंद्री निग्रह मतलब मन को कंट्रोल करना मन बंदर जैसा जाता रहता है क्षमा दमा बलात्कार से इंद्रियों का निग्रह करना बलात्कार से मतलब क्या है उधर देखो मत मैं नहीं देखूंगा अंदर लालच रहता है तो भी मैं नहीं देखूंगा है ना क्यों ये के प्रबल करने के लिए क्षमा दमा ऊपर मतलब अंदर अंदर ही आनंद को लेना थोड़ा सा का डेफिनेशन दिया जा रहा है। है? क्या नित्य कर्मों को, करना।, को करना।, यह करना? देखो जी नित्य कर्मों को त्याग करना वहां पर हो गया ना जी यहाँ नित्य कर्म को त्याग करना नित्य कर्मों को त्याग करना। ये पूरा गलत है देखो जी नित्य कर्म को गलत करना कब होता है मालूम है आ, ये पूरा पूरा इसमें इच्छा होने के बाद नित्य कर्म को कब छोड़ता है ज्ञान मिल गया लेकिन अवगति नहीं आया बाद में आता है संयस्य श्रवण कुर्यात बोल रहा है है ना श्रवण करने के लिए भी नित्य कर्म को छोड़ना ऐसा है लेकिन याद रखो यहाँ पर नित्य कर्म को वहां पर रूल देकर मत बोल म, बात करते रहो यहां पर क्या है आजकल सब गृहस्थ लोग सब बैठा है नित्य कर्म को छोड़कर सुनो ऐसा बोल तो बहुत अच्छा हो गया ऐसा हो जाएगा हम पहले से जानता था नहीं करना ऐसा अब ये सैंक्शन दे दिया अच्छा हो गया है ना देखो ये एकदम विरक्त पुरुष है तो ये वैराग्य जिसको प्रबल अत्यंत प्रबल हो गया है वो छोड़ा न कर्मणारंभ पुरुष नहीं आरुक्ष कर्म कारण इच्छ्य योगारूढ़ से तस्वीर कारण इच्छते है ना अभी योगारूढ़ बन गया बाद में उसको छोड़ो योग कब होता है यहाँ उत्तरार्थ तो होग विराग है ये पक्का होने के छोड़ो। तो फिर थर्ड आया ना शमदमादी, इसके बाद छोड़ो मुझे मुमु से हो जाता ऐसा नहीं है ये तो बहुत तीव्र इच्छा और कितना तीव्र इच्छा ये एकदम वैराग्य है मैं कुछ नहीं जानता हूं ऐसा लोगों में नहीं रहता है जब शास्त्र को सुनने के लिए आता है इतना नहीं रहता है इसलिए यहां पर कर्म का छोड़ो केवल सन्यासी लोग बैठा है तो वो बोल सकता है मतलब तो, तो कर्म सन्यासी हो सकता है। कर सकता है कौन ऑडियंस के ऊपर डिपेंड होता है है ना इस शास्त्र में एक बात है उसको बोल दिया तो सर्वत्र ठीक नहीं होता है ऊपर ओ रमन करना उप मत समीप रमन करना ओ कर्म को छोड़ना कैसा हो सकता है उसका मतलब मैं अंदर में रम कर मेरे अंदर ही मैं रमन करता रहता हूं बाहर मैं कुछ नहीं जाऊंगा ओ मेरा रमन के लिए बाहर का जरूरत नहीं है अंदर ही रमन करता हूं भगवान को निमला लेकर ले ओ ओ मैं आनंद से रह सकता हूं ऐसा रहना है ना नित्य कर्मो करते भी रहना कर्म से इसका संबंध नहीं है ऊपर ओ है ना उपर रती उपरति में वो मतलब भी क्या है उप समित रति अंदर ही रमण करना ऊपर रती तिथिक्षा सहन करना है ना वो सहन करना मतलब अलग अलग प्रकार के दिक्कत होता है बहुत धूप है ये है वो ऐसा होता है ना उसका तो सहन करना आध्यात्मिक आदि देविका का ऐसा बोलता है इसलिए शांति शांति शांति ही तीन बार बोलता है है ना सहन करना शम दमो उपरतीक्षा श्रद्धा श्रद्धा क्या है ओ वेद में गुरु में भगवान में एक कदम पूरा पूरा श्रद्धा श्रद्धा तो भक्ति नहीं पूरा पूरा में तो आया नहीं नहीं नहीं श्रद्धा मतलब क्या है पूरा, पूरा पूरा जैसा बच्चा को के बारे में रहता है वो श्रद्धा है मैं कुछ नहीं जानता मैं हेल्पलेस आप ही देखना है ये मार्जाल न्याय बोलता है ना ऐसा है ना वो भक्ति में ही अंतर्गत है श्रत धा शरत मतलब सत्य ब्रह्म है उसका उसका ज्ञान को धारण करने के लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है श्रद्धा है ना समाधान मतलब क्या है मन को हमेशा एक ही प्रकार रखना वहां पर ऊतावाला नहीं रहना है, है हाँ तो हाँ, ना समाधान है, ना तस्मात अच्छा तुम हि सत्सु अच्छा अभी बंद बोली श्रुति स्मृतिपुराण शंकर शंकराचार्य केशर मदरा सूत्र तो वंदे भगवत ईश्वर मूर्ति विभागि व्योमेहाय दक्षिणा